उनके श्री इंगु की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह शुभित था भगवान के पास ही उनके वाहन नंदी केशर भी थे ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया उस समय ब्रह्मा विष्णु ऋषि देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों की अनेक सूत्रों की द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया श्री ब्रह्मा जी बोले कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्र देव को नमस्कार है जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नामक धारण करते हैं तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है उन त्रिनेत्रधारी भगवान महिष्वर को नमस्कार है जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंदू हैं तथा ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है उन भगवान त्रयम्बक को नमस्कार है भगवन आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले पिता माता और ईश्वर हैं आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं प्रभु आप हमारा उद्धार करें तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे-धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहां आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्माजी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परि� भगवान तार का सूर्य देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है वह देवताओं का घोर शत्रु है अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें गिरिराज हिमवान द्वारा दी गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें ब्रह्मजी की बात सुनकर महादेव जी ने हँसते हुए कहा जब मैं सर्वसुंदरी गिरजा देवी का वरण कर लूँगा तब समस्त सूर्यस्वर तथा वृश्चिमुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पद पर चलने में असमर्थ होंगे अतः मैंने सबके परमार्थ की कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को वश किया था मेरे विचार से मेरे विचार से तो कामदेव के दक्ष होने स महान कार्य सिद्ध हुआ है इस कामदहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो अब जैसा मैं हूं वैसे ही तुम लोग भी हो गए हो अतः हम लोग अब प्रतिनपूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावे कामदेव की नारहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी काम तो नरक में ही ले जाने वाला है उसी से क्रोध का जन्म होता है क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रमित पर जाता है अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परत्याग करके शास्त्रों और संतों के सद्उपदेशों को माने उनके अनुसार जीवन बनावे वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भी भली समझाया तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए तब वे सब देवता अपने-अपने स्थान को चले गए फिर शिवजी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र एक करके अपने स्वरूप जो परसी भी अत्यंत परिप अपने आप में स्थित मन आदि दोषों से रहित विघन बाधाओं से शून्य निरंजन निरलिप्त तथा निराभास मिथ्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी जाति का प्रकाश नहीं जहां वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से, विचार दृष्टि से भी केवल आदित्य सदवस्तु है, सुक्ष्म तथा सुक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, जिसका सरूप है सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं जो शब्द यावाणी की पहुँच से परे हैं निर्बुद और निर्विकार हैं सत्ता मात्र ही जिसका सरूप है जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में गम्य है वेदांत और आगम में भी मुक्त होकर ही नैति नैति की भाषा में जिसका सर्वता प्रतिपादन करते हैं वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु पर ब्रह्मा परमात्मा है उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं लोमश कहते हैं उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थी वहां पहुँचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सक्यों से घिरी हुई है वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेशध और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा सखियों यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है यह कौन है किसकी पुत्री है कहां से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है तब जयानि उत्तर दिया ब्रह्मचारी जी गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वटरूप उधारी शिव ठटक कर हंस पड़ी और इस प्रकार बोले सखियों पार्वती भोली भाली है इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है अरे रुद्र तो अमंगल रूप है हाथ मर्गठ का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुद्ध रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के साथ से ब्रह्मारूणी यज्ञ भीष्कृत कर दिया है, अत्यंत भयानक विश्वाली जो जुसरप थे। वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रो मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र परम तेजस्वी धर्मराज वरुण कुबेर वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी उन्होंने वटू रूप रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति क्रोध प्रकट करते हुए कहा जया साध्वी विजया विश्व सुंदरी तुम लोचा और महाभागा स्लोचना मैं तुम लोगों से कहती हूँ मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेवजी का निंदक आ गया है ऐसा समझो सखियों ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी कृतघन वेद दुष्क वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार नहीं करना चाहिए